और आप चीखे चिल्लाए उछलने कूदने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आप सह ना पाएंगे उन्होंने कहा कि नहीं मैं सह पाऊंगा बस इतनी ही मुझे आज्ञा दे कि मैं अपना गीता का पाठ करता रहूं तो उन्होंने प्रयोग करके देखा पहले उंगली काटी तकलीफें दी सुइया चुभ और उनसे कहा कि आप अपना वो अपना गीता का पाठ करते रहे कोई दर्द का उन्हें पता ना चले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 तो भी तुम मुझे नहीं मार सकते नैनम छिदंती शस्त्राणी तुम छेदो शस्त्रों से तो मुझे नहीं छेद सकते बस इतनी मुझे याद बनी रही उतना काफी था मैं शरीर नहीं हूं हां अगर मैं गीता ना पढ़ता होता तो भूल चूक हो सकती थी अभी मेरा होश इतना नहीं कि सहारे के बिना सत जाए पाठ का यही अर्थ होता है पाठ का अर्थ अध्ययन नहीं है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 अब प्रमादी नहीं मरते और प्रमादी तो मरे हुए ही हैं उनको जिंदा कहना ठीक नहीं प्रमादी को क्या जिंदा कहना स्वयं हुए आदमी को क्या जिंदा कहना अमेरिका में एक लड़की की जान अटकी वो बेहोश पड़ी है कई महीने हो गए और चिकित्सक कहते हैं वो होश में कभी आएगी नहीं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 लेकिन जिसे तुम जीवन कह रहे हो वो भी बस ऐसा ही है कमोबेस जिंदगी है या कोई तूफान है हम तो इस जीने के हाथों मर चले इसे जिंदगी क्या कहो जिसके हाथों मौत ही आती है और कुछ भी नहीं आता फल से वृक्ष पहचाने जाते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 उस साधारण ग्रस्त आदमी ने कहा महासंख महासंख की क्या खूबी तो महात्मा ने कहा महासंख की खूबी कि मांगो लाख देता है दो लाख ये तुम्हारा तो एक ही लाख देता है ना मेरा महासंख है उसको मांगो दो लाख वो कहते चार लाख ग्रस्त को लोभ बढ़ा उसने कहा आप तो महात्मा जन है आप तो सब छोड़ ही चुके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 वे उस पहुंच जाते हैं जब जहां सब गिर हैं। और असीम उपलब्ध हो जाता जैसे बूंद सागर में है। सागर में में खो खो जाए ऐसे वे जाते लेकिन कुछ खोती नहीं सब कुछ पा लेती जो उत्थानशील स्मृतिवान सूची कर्म वाला तथा विचार कर काम करने वाला है उस संयत धर्मानुसार जीविका वाला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 उत्थानशील अप्रमाद से भरा संयम और दम के द्वारा ऐसा दीप बना लेना चाहिए जैसे बाढ़ ना डुबा सके जैसे मौत ना डुबा सके ऐसा दीप बन जाता है सहस्त्रार की ही चर्चा है वहां तुम्हारी चेतनाएं इकट्ठी होती चली जाती धीरे धीरे शरीर से तुम अलग हो जाते हो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 ऐसा लगता है कि तुमने अपने को धोखा देने की कसम खा रखी तुम कहां वस्ल कहां वस्ल के अरमान कहां दिल के बहलाने को एक बात बना रखी तुम्हें भलीभांति पता है कि दिल को बहला रहे हो लेकिन इस दिल का बहलाना बड़ा महंगा सौदा है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 और जिस घर में मिट्टी का दिया जल गया देर नहीं है जल्दी ही हजार हजार सूरज भी चलेंगे थोड़ी सी किरण भी जरा सा बोध भी पर बैठे मत रहो कोई और इस काम को तुम्हारे लिए न कर सकेगा तुम्ही को करना होगा इसलिए प्रतीक्षा मत करो कि कोई आएगा और आशीर्वाद दे देगा किसी के आशीर्वाद से हो जाएगा